श्री, श्री राम श्रीरामकृष्णकथामृत पंचम परछेद श्रीरामकर्तनानंद्राह्मयुक् गाया प्रभु श्रीरामकृष्ण कीर्तन किंचितित् शुण्वन सहसा दंडा तथा ईश्वरावेशन बाह्य जानवि सामजने पूर्णतः अंतर्मुख स दंडा सधिस्थ सर्वे परवृत्य दंडा बंकि सन् जनसघटन अपसार्य श्री प्रभुसमीपमे निर्नमेस पश्य कदा न दृष्टा कींचिदाजानस्फोरण श्री प्रभु, प्रभु प्रेमणा उन्दत्ता सन नृत्यम कर्म आर यहां श्रीगौरांगीवास मेरे सभक्त नृत्य तत्त नृत्य पंकम अधीतांगला दृष्टि वग्घीनाश्चर्य अयम एवं कि प्रेमंद मनुष्य किमत्तृश्यं किं नवद्वीपेगौरांगेण संपादित एवं कारम, एवं कारम द्वीपे तथा श्री क्षेत्रेमहट सोजनम व्यत एक अभ्यंतरे तो कैतव स्थित नर्ति अत्र अस्य अच्छा सम्माननेन, नाम प्रकाशनेन, प्रकाशन के प्रयोजन नस्त परमेंत जीवनोद्देश्य कनो न निध ईश्वरे प्रीतिव कि जीवनोद्देश्य कम मातृकते दिभ्रांतिया औत्क व्याकता प्रीति एवं उपाय प्रीतिश्य एव प्रुद्व भक्ता एव चिंतम प्रवृत्ता तदा तद अद्भुत देवदुर्लभम नृत्यम तथा कीर्तनानंद दृम प्रवृत्ता दंडा प्रभु श्रीरामकृष्ण पिता तथा तम अपलकदृशा प्रेक्ष कीभु भौमतिम निवेदय भागवतम भगवान, योगी साम चरने सर्वे युक्त तथा भक्त भगवान्तव उच्चार्य व्ञानी भक्ता चरणसु प्रणाम पुनः सर्वे तम पवृत्त आसनृतवंत षठ परछेद श्रीयुक्तम तथा भक्तिग ईश्वर प्रेम पंकीभु प्रति महाशय भक्ति कथम सैदरामकृष्ण व्याकुलता पुत्रो यथा कृते अन्विष्य पुत्र अन्व्य दिग्रिया क्रंदती तवद्व्याकुन सता ईश्वराय क्रंदते चेदरलाभ अच्छा संपद्य दिशा लोहिता जायते तगम्यूर्योदय सेनः अतिमस्त तद्वदी कश्वरकृते व्याकता इत्य बोधुम शक्य यदन से ईश्वरलाभ पुनः नदीक विलंबित कशन गुरु पप्रक्ष महाशय वद्वर कथम प्राप्ति गुर अबादी एहि अहम दर्शयामी तम सह नीत समीपम अनयत एव जले समये सहसा गुर शिष्य धृत्वा जलें निमज्जन स्थापित कियत् परम मोक्षण अनतर शिष्यो मस्तक उत्थाप्य दंडा अभूत गुर अजिग्ञा तब कीदशो बोध अभवत शिष्य अवदत प्राण निर्गमनोन्मुखा प्रतीत प्राण निर्गमनोन्मुखा अभवं तदा गुर अवदत ईश्वरकते यदा तुश निर्गमनोन्मुखा भविष्य तदा ज्ञाती ये विलंब नस्त तां वज् उपरी प्लवना कि सैदि मज्जन विधे अगाधी से नीचे रख अंसरी पाणीपादा कि सभार जलें न प्लवते तलम एत्य तलमेतल नीचे अवतिषे यड़िज्यला जलमध्ये निमज्जन करहासय कि पृष्ठ सलघुक बद्धमस्त सामस्य निमज्जनावसर न दत्ते श्रीरामकृष्ण तस्वीर विमुच्य तम काशि निमज्जन कर्तव्यम अथथ रन प्राप्ति न घटिष्यकानम शुणु मज्ज मज निम्ज रेपसागरे मे मन थलातल अन्व्य प्राप्ति रे प्रेमरत्नम अन्व्य अन्व्य अन्व्य प्राप्ति हृदय वृंदावन दीपय दीपय दीपय विधवर्तिम ज्वलिष्यति हृदय निरंतर ड्या ढ्या ढ्याति कुर तटे नौका कचाल कु कुबीरो वजती शुणु शुणु शृणु चिंत गुर श्रीचरण श्री प्रभु तस् तेवुर्लभ मधुरकान अगायत सभाया सर्वे जना आकृष्टा सनन मनसा एकुतव गाने सूनः आलाप प्रारब्ध श्रीरामकृष्ण बंकम प्रति केचन निमज्जन कर्त नई ते वी ईश्वर ईश्वर की कथयन जा आवेगम कृत्वा किम उन्मादो भविष्य ये ईश्वर प्रेम मत्ता विसाच्य किंतु एक सकलजना एक नवग्छ ये सच्चिदनंद अमृतसागर है अहम नरेन्द्रम अपृक्षम यद एक कलाप मत रस अस्त मक्षिका त्वं कुत्र ऊप्य रस पासी नरेन्द्र अवदत प्राते उपव्य मुखं प्रसार्य पायामी अहम अवदम कथम मध्यस्थल गमझ पासिशी चेत को दुष् नरेन्द्र अवदत्सिप्या तदा अहम अवदम तच्चिदरस तथा न अं रस अमृतरस है एक निमज् मनुष्यों न मियते अमृत अतो वच् मज्ज का विद्य मज्जनामृत इदानी वंकीम श्री प्रभु प्राणमत प्रस्थातिष्यति वंकीम महाशय यादृश निर्बोधन मं चिंत तथा न एक प्राथनम सानुग्रह कुटीर सकत्पादरज श्रीरामक तदुत्म ईश्वरे बंकी त्रक्ष्यति भक्त अस्त श्रीरामकृष्ण सहाँ किो कीदृश भक्ता ये गोपालो के के इती अवदन किं। गोपालो गोपाल गोपाल केशव केशवती अवदन तादृश किमेशा हाँ कशन भक्त महाशय गोपाल गोपालख्या किसन वत तहि आख विश्रणु एकापण वर्तते ते परम वैष्णव कंठे श्रक तिलक धारणम प्रायो हस्ते हरिनाम हरिनालाधर तथा मुखे सर्वैवरिनानाम साधु वक्त शक्यते परम उदरपूर्तिते स्वर्णकार कर्मकुते पुत्रक्रम तो भरणीय अस्त परैष्णवा श्रृत्व अनेके क्रेता आपण आगे ये जानती यदा आपणे स्वर्णरजतपरिमाप विपरयासो न सैन क्रेता उपे पश्यत मुखेन हरिना कुर किंच उप्य कर्म कुर यदैव क्रेताद गचन सहसा अवदत् केशव केशदृश् कियत्में सहसा अपर कशन अवदत् गोपाल गोपाल गोपाल गोवृंदमित पुनः किंचिदालापारंभान अपर कशन सहसा अवदत हरी हरी हरी हरामी लापो यदा अवसान प्राय तदा अपर कशन सहता अवादी हर हर हर हर, हर। अपहरती अत एता दिश भक्ति प्रेम प्रेक्षते स्वर्णकाराण सविधेप्यक मुद्रादी द्वार निश्चिता संवृता जानती ये कथम अभी न प्रताड़िष्य किंतु रहता गमनादनम यहादी के केशवके तथा अयंस अे क्रेता आगता एक के यहावद गोपाल गोपाल अय पशा गोवृंदों गोवृंदम यदी हरी हरी तरर्थ अय यश्यांद हरी अर्थ हरामी किंच यवादी हर हर तस्थ योविंद दृष्टवा असि तत सर्वस्वापहरण कुर एवं ते पर भक्ता समेशा हाष्यम वंकमें प्रस्थाति गृहतवांतु एकाग्र सन्कीम भावय आसी प्रकोष्ठद्वार सीपमे अपश्य उत्तरी परतज आगत गात्रे कवल युतक कशन महोदय उत्तरी संग्रह्य धावरी तदस्ते प्रद प्रादात बंकिम की भावयन आसी राखाला स बलराण सह श्री वृंदावन था अगछत ततः कियन पूर्व प्रत्याग्री प्रभु तद्ले शरदेवेंद्रो सविधे अवदत तथा तेन सह आला तौ अवद राल सह आल समुत्सुक सतौ सामयात शुतवां अस राखाल शरद संलौत ब्राह्मण अधर सुवर्ण विक गृहस्वामी भोजनाथम आहूएत अतः झटती पलायनम अकोत् आगछत इधम अभी न जानीत श्री प्रभो अधरे की प्रीति श्री प्रभु वद भक्त एक पृथक जाति सामन जाती, जाती अधर प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा संवेता अ अति योषा प्राश्तवा भोजनाते भक्ताभो श्रीरामकृष्ण से मधुरासी स्मरत तस्भु प्रेमचित्र हृदय गृहत्वा गृह प्रत्यार्तंस् अधर्गेह सुभागमन दिने श्री श्रीयुक्तमें श्रीरामकृष्ण प्रति तदीय गृहगमनाथम अनोधे कृते स किय दिनान श्रीयुक्तगिरीशाटर्मोदय तस् सानक स्थान गेहमें अषयत तैय सीरामकृष्ण विषे बहुवध आलापा अभूत श्री प्रभो पुनः दर्शनाथंक आजीगाम प्रकाशित किंतु कार्यमेंशन पुनरागमनमें नभवत दक्षिणेशरे पंचवटीमूले देवी चौधरा पाठ चतुतराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे डिशेमबर मसल से षठे अने श्रीयुक्त अधर से गृह प्रभु श्रीरामकृष्ण शुभागमन तथा श्रीयुक्तबंकिमोदय आल प्रथमता आरभ्य ष्ठ परेद यूत एक वृत्ता कियत दिनानम डिसेंबर माससे शनिवासरे प्रभु श्रीरामकृष्ण पंचवटीमूले दक्षिणेशरे सभक् मंकी प्रणीत देवी चौधराणीस किएदंसपाठतवां तथा गीतका विषय अनेकलापतवा श्रीरामकृष्ण पंचवटीमूले चोरुपरी अनेक भक्ते आशीत, मास्टर आसर्मोद प्रति पाठं कृत्ता श्राव अवदत् केदार है रागोपाल तारक अर्थ शिवानंदारदाप्रसन्नातीतानंद्र इदय अनेक उपस्थिता आसन्न